ाम के अग्र भाम आएगा चतुर्थी दिवचन में भाम के मकर की संज्ञा किस से प्राप्त है मकर की संज्ञा नहीं परमा मकर की संज्ञा किस तरह से अलंतम से मकर की संज्ञा प्राप्त है नहीं किस तरह हो से होगी अलंतम से महेंद्र से होगी संज्ञा होगी लोप हो जाएगा उसके बाद और फिर कहाँ जाएगा ये संज्ञा अनुपुर लुप्त नहीं होगी लोप इस संज्ञा होगी या नहीं होगी क्यों हैं इस संज्ञा होगी किंतु लोप नहीं होगा <laughs> कोई आदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस संज्ञा ने पर लुप्त नहीं होगा इस संज्ञा हो किंतु लोप नहीं होगा नाम विभक्त उससे लोप का निषेध हो जाएगा लोप का निषेध होगा ई संज्ञा तो हो जाएगी ईद संज्ञा हो जाएगी लोप का निषेध होगा ईद संज्ञा होगी या नहीं होगी होगी क्या है क्या नाम है नरोत्तम क्या बोलते हो संज्ञा होगी या नहीं होगी नहीं होगी क्यों नहीं हाँ ईद संज्ञा का निषेध हो जाएगा ईद संज्ञा की प्राप्ति है अलंत्यम सूत्र से उसको निषेध करेगा नाम विभ तो तुषमा इसलिए तस्य लोप से लोप हो जाएगा <coughs> निषेध तो संज्ञा का निषेध क्या लोप का निषेध कौन करेगा ईद संज्ञा नहीं होगी ईद संज्ञा हो तो लोप हो जाए अब इस संज्ञा हो लोप नहीं हो ऐसा नहीं ये संग सूत्र से किसकी होगी प्राप्त है निश्चित होगा हैं किसे विभक्ति कौन ये मकर हाँ भ्याम विभक्ति है शंकरपता विभक्ति के सभी भ्याम विभक्ति के सभी भक्तिश्चय राम अग्रभ्याम राम के आकार को दीर्घ करने के लिए सूत्र परमानंद बताओ है सुपीच दीर्घ करेगा सुपीचे क्या करता बताओ ऐसे बोलो जैसे कोई सुन ले सुनकर समझ ले क्या है रविंद्रनाथ बोलो सुपी क्या करता है यह है दो सूपी अदंतंग अदंतंग कौन है राम अदंतंग दीर्घ पर किसको होगा और क्यों राम को होना चाहिए हाँ राम को तो प्राप्त है किन्न अलुंत्य परिभाषा अलुंत्य से करके अकार को दीर्घ होगा दीर्घ उनसे क्या बनेगा रामाभ्याम रामाभ्याम में जो अंत में मकार है उसको कोई कहते अनचिज सूत्र से द्वित हो जाए अनचित सूत्र से भ्याम के मकार को दित हो सकता है नहीं हो सकता है भ्याम के मकार का द्वित अनुचिज सूत्र से प्राप्त है क्या भ्याम के मकार को अनुच्चित द्वित प्राप्त है अच्छा परस यर यर में आएगा मकार आज आज के पर में है भ्याम में के मकर है दित्य होगा न तो अच पर में नहीं तो द्वित हो जाएगा निषेध करेगा हम्म हो जाएगा विकल्प से करेगा ठीक विकल्प से दित्त होता है एक पक्ष दित्त हो भी सकता है यहाँ नहीं क्या है किंतु हो सकता है रामाभ्या रामा आगे व्यस आएगा राम अगर व्यस व्यस होने पर सुपिचय प्राप्त है नहीं सपिचय से दीर्घ प्राप्त है उसके बाद करेगा बहुवचने झलिएत बहु कितने पद है झली झली बहुवचने बहुवचन का विशेषण हो गया झल क्या विशेषण हुआ झल विशेषण हुआ झल विशेषण से क्या होगा झल विशेषण होगा तो क्या लाभ होगा बहुवचन का विशेषण झल हुआ क्या लाभ होगा क्या कोई लगने सत्र परिवार से लगने वाला है यहाँ असमाय मेधा किस को मालूम है यदि तदाधा बलग्रहणी यस्मिने विधि तदादा बल ग्रहण अल झल अल प्रत्यार में जल है अल ग्रहण करने से तदादु अर्थ हो जाएगा क्या कहाँ है था उपसर्ग धी धातु में बताया नहीं धृति धातु रिकार आदि धातु और ई प्रत्यय में आता बांध तो प्रत्यय में एक प्रत्यय झल ही क्या करना पड़ेगा झलादो बहुवचन झलादि बहुवचन पर रहते सुपी अतुअंग से इकार सुबंत और सुप का विशेषण है तो बहुवचन सुप होना चाहिए सुपी बहुअतु अंग से एक अदंत अंग दीर्घ तो राम के राम अतंत अंग उसके आकार को अलुंत से हो जाएगा रामभ्यस सरु और रेप को विसर्ज करने के लिए क्या सुधर हो रामभ्य बन जाएगा सुपी की बहुवचन झलियत में सुपी की अनुभूति लानी पड़ेगी क्यों पच्वम में बहुवचन तो है झलादी भी किंतु एत नहीं हुआ क्योंकि ध्वम है पचत था तो क्या आगे ध्म प्रत्यय आएगा त तो आताम झ था आताम ध्वम ध्वम प्रत्यय है बहुवचन है झलादी है सुपे है सूप नहीं हुआ से इत तो नहीं हुआ नहीं तो चे हो जाता पचो ध्वे बहुवचन झले तो नहीं लगा नहीं लगा बहुचन जलेत तो बहुवचन हे हाँ कौन बहुचन है ध्वे झलादि जल कौन है धल वसानी राम शब्द क्या आगे आएगा घसी पंचमी अंत में क्या है घसी है घसी क्या गकार इत संज्ञा कि सूत्र से लसक तो देते एक कार भी संज्ञा होदेश जी के उपचारण के लिए किसको तो घसी गा घसी गा मीना क्या सूत्र तो घसी के स्थान पर क्या देश होगा आत तो तकारांत हलते हकारांत आत आत के तकर संज्ञा होगी हल्ते हम सूत्र से आत उपदेश फलन तो संज्ञा होगी नहीं क्यों नहीं होगी ना निसमा लगेगा विभूति विभूति हो तो विभूति है क्या किस सूत्र से विभूति सबको विभूति संज्ञा कर देगा सूप और तीन की विभूति संज्ञा होती आ तो सूप में आता है या तिंग में आता है सूप में तिंग में आता है तो विभतिश्चय से विभूति संज्ञा होगी आत आदेश होने के बाद उसमें सुप तो आएगा पहले सुप तो आए क्या आदेश होते समय हलन तेम इसकी यहाँ कर देगा तब से लोपलोभ कर देगा स्थानीय तो कैसे होगा स्थानीय आदेश होने आदे के बाद होता आदेश होने के पहले आदेश होने के बाद आदेश होने के पहले उसकी संज्ञा हो जाएगी हलनतेम होना चाहिए किंतु यहाँ उच्चारण सामर्थ्यात्थ तत्कार उच्चारण का कोई प्रयोजन नहीं है आगे उसकी विभूति संज्ञा होगी तो, तो नुत्तुष्मा निषेध करेगा तकर तो उच्चारण सामर्थ्य से यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि ईद संज्ञा करेंगे तो कोई प्रयोजन होना चाहिए इसे नहीं होने से आते की, तो तो की तकार की संज्ञा नहीं होती और उस आदेश होने के बाद सुप्त तो आएगा तब न विभूति संज्ञा होगी विभूतिश्चय न विभूत तुष्मा निषेध होगा तो इसे नहीं होता है उच्चारण सामर्थ्यात राम अग्र आत यहाँ अतुने लगे ना नहीं, नहीं। बात कौन करेगा अतुड़े लगे नहीं बोल रहा अरविंद नो नहीं अतो गुण है बोलो शंकर चेतन अरविंद बोलो अतने लगया नहीं क्यों हैं पर मैं गुणा नहीं पर गुणा नहीं, नहीं? नहीं। आ। है।, औ, ए, ओ, तो है आ है ना गुणा नहीं हाँ अदे गुण हाँ ओ तो गुण पर में क्या है गुणा है अगुण है न नहीं आ हो तो गुणा नहीं होगा हाँ आ, आ क्या है वृद्धि है गुण नहीं है गुणा नहीं होने सात तो गुणे नहीं लगेगा तो औक दीर्घ लग जाएगा डर लगता है ने? रामात बन गया रामात बन गया रामात, रामात होने के बाद तकर को प्राप्त होता है क्या सूत्र से वसाने अवसाने वा अवसाने झलाम चर हुआ जल को चर हो जाएगा जल में तकर आएगा झलम चकार तो उसको चर हो जाएगा चरण से त तो को क्या होगा चर में भी तकार तो आता है आता है चर तो तव तो को त तो ही रहेगा झलाम जसन तो बाद में लगेगा भाव स होता है उसका अपवाद चर तो एक पक्ष में होगा अन्य पक्ष में तकार तो को द होगा तरह से झलाम जसंते थे रामात रामाथ दो बन जाएगा भ्याम रामा भ्याम षष्टि में राम अग्र श्यव कहाँ से आया टांगसी गिनाश्य श्यव होने के बाद राम में अकार को सुपिचे से दीर्घ क्यों नहीं होता है, है? यह नहीं स राम के, के सकार जो यह नहीं नहीं है यह पता है नहीं आएगा है हाँ ऐसे दीर्घ नहीं होता है राम श्य आगे वो, सायगा? वो से आएगा राम अग्र से अंगों के ंग से अधंत विशेषण हो गया विधि तदंत से अधंत अंग को एकार होगा राम शब्द की अंग संज्ञा है अंग संज्ञा किस सूत्र से क्या सूत्र हाँ जिसको याद है बोलो चतुर्दश चतुर्द अंग संज्ञा किसकी हुई राम की राम अदंत है उसको क्या हो जाएगा एक आर राम में को क्या होगा एक आर सीधा बैठो ऐसा क्यों सीधा बैठो हाँ थोड़े बैठो जैसे महात्मा बैठते अभ्यास करो हो जाएगा ऐसे अभ्यास करने से होता है नहीं तो ऐसे तीन घंटा तो बैठना चाहिए कम से कम तीन नहीं तो एक घंटा तो हो एक घंटा ये पौने घंटा है सीधा ऐसे करेंगे ऐसे नहीं करना टेडा अभ्यास करने से होता है ये ऐसे पाठ में बैठते समय कमरा में आधा घंटा एक घंटा बैठे दिन में दो चार पांच घड़ा जल्दी ऐसे बार बार, बार बैठोगे ना आधा घंटा एक घंटा फिर अभ्यास हो जाता है वो अच्छा लगता है ये पाठ में आधा घंटा एक घंटा बैठा कमरा में पढ़ते समय बैठा थोड़ा जप किया फिर बाद में वही अच्छा लगता है उससे एकाग्रता होती है शरीर में आलस्य नहीं होता है नहीं तो तमोगुण बढ़ता है जिनको नींद, निद तं, निद्रा तंत्र अधिक है कारण है तमगुणों के कारण तम गुण होता ही है तमगुण है और कोई कोई तम गुण के कारण कहने पर भी नहीं मानेंगे रजोगुण तमगुण हो ना मन में कहें रजोगुण से क्रोध आ जाएगा क्या बार बार कहते है? हम तो पहले से नहीं कभी नहीं बैठे यहाँ कर सीधा बैठना <laughs> जैसे सीधा बैठने से कोई पाप हो जाता है कहीं कहते को कितने नियम लगाते हैं कहते सीधा बैठने के लिए अच्छा सीधा बैठने से क्या नियम हो गया साधु को तो अपना बैठना चाहिए सीधा ये थोड़ी नियम है ये तो अपने आप करना चाहिए चतुर्दास जितने लंबा सीधा बैठे आते कितना ऊँचा हो जाएगा <laughs> <laughs> <laughs> दे, देखो देखो आपके पास बैठे थे हो रहा। आपका नाम क्या है सफ़ेद दोस्त है मूर्ति देखो सीधा बैठते हैं देखो ये ये कम सीधा बैठते हैं अधिक वाले इसे करते हैं सीधा बैठे होते हैं दिखेगा सबके ऊपर सिर दिखेगा सीधा ऐसा सीता बैठो अभ्यास करना है सीधा बैठना है कमर सीधा हो जाएगा अभी महेंद्र हँसता है सीधा नहीं बैठता है सीधा बैठो सीधा होता है सीधा ऐसा पूरा सीधा हाँ लागू नहीं हो तो कम से कम ये तो हो जाए <laughs> ये भी नहीं, <laughs> राम क्या करे वो होने एक हो गया राम में अगर ओस राम में ए है एक आगे क्या है हाँ एक आगे में ओ रहेगा तो क्या सुधर गया परमानंद एक आगे ओ रहेगा तो एक आगे ओ रहेगा तो क्या अकस्म देगा लग गया नहीं नहीं और क्या लगेगा इकोजी है हाँ एक आगे में ओ रहेगा एक आगे में ए रहेगा तो एक आगे ए रहेगा देखो ये सब सुन कर स्वीक्यू मिलाता है <laughs> <laughs> एक आगे में ए रहेगा तो भी अच्छे एक आगे ओ रहेगा तो भी हाँ एक आगे कोई अच्छा क्या सूत्र लगे हाँ आदर्श क्या होता है सूत्र के द्वारा अरे अब सूत्र पहला पद क्या है नहीं च दूसरा पद क्या है आया बाय अयह क्या है हाँ एक हो गया आया बन जाएगा राम अगर ओस रामोस सकार को रुत्व सर सुरु आगे कर राम योह बन गया आगे बेगा आम क्या आएगा गोस आम आम के मकरी की संज्ञा कैसे तरह से प्राप्त है हलन्त्यम बोलो सुब्रत इतनी संख्या हो होगी या नहीं, नहीं होगी मकार की संज्ञा हो नहीं होगी बोलो नहीं? ऐति है क्या कौन विभूति कैसे हुई? हो विभक्तिश्चसे विभूति संज्ञाओं से न विभूतो तुस्मा हा तुष्मा में क्या क्या है त वर्ग तु सरु म त वर्ग स म कितने हैं वे हाँ संख्या नहीं होते उनकी ऐसे बन जाएगा राम अग्र आम राम अग्र आम होने पर प्राप्त सूत्र ह्रस्व नद्यापो नुठ ह्रस्वान्ता नद्यन्ता दबंता चांगात मिलकर बोलना जल्दी शुरू कर दिया तोड़ा ह्रसंता नद्यंतावंताचांगा परस्यामो नुडागम ह्रस्व नदी चस्व नद्याप ये समाह द्वंद्व हो गया पंचम हर्ष नद्याप नुठ ये अंग का विशेषण है अंग अधिकार में सूत्र है अंग से एक अधिकार उसमें सूत्र होने से अंग का विशेषण होने से क्या होगा ये नधिश तदंत्य ह्रस्व का अर्थ करना पड़े ह्रस्वं हृस्वंतात् ह्रस्वानतात् कस्मात? अंगात ह्रस्वानता अंगात और नद्यन्ता अंगात फिर आभंतात चंगात। देखो अंग है विशेष्य उसका तीन विशेषण हो गए ह्रस्व नदी और आप ये नदंत्य तो अंग का विशेषण से हस्तांत अंग से नद्यंत अंग से आवंत अंग से परस्य परस्य का आगे क्या है आमो आमो आम। क्या भी होती षठी एक वचन आम आम का ष्ठी आम आगे षठी बहुचन ही षठी बहुचने प्रत्यय आम आता है यहाँ सूत्र में आमो क्या भी होती को आम को नुडागम नुडागम कितने बधे एक बद नुड़ागम नूढ़ आगम नुड़ागम नूट नुड़ के टकार की संज्ञा किस तरह से अंतिम से संज्ञा हो जाएगी निश्चय तो कोई नहीं करेगा न भी तो, तो नहीं टकार की संज्ञा होने के बाद उकार उचारण के लिए टीत है टकर प्रयोजन होगा आद्यंत टकित तो, तो आदि में होगा अंत में होगा किसके आदमी में होगा आम के आदि में गया या नकारा राम अगर हो जाएगा नाम राम क्या क्या हुआ नाम नाम होने पर सूत्र ले गया नामी, नामी। अजंतांग से दीर्घ अजंतांग को दीर्घ हो जाएगा राम अजंतांग है उसको दीर्घ हो जाएगा रामा नाम नकार को नो करने के लिए सूत्र क्या होगा नाम नाम नाम बनिया रामा नाम बन गया रामा नामी सूत्र नहीं होता तो दीर्घ हो सकता है नहीं होता है hmm? सपी जैसे दीर्घ नहीं हुआ hmm? क्यों क्या है यहाँ दिस शुभ नहीं यहाँ दिन नहीं क्यों नहीं यहाँ प्रत्या क्या आता है बोलो सुप नहीं है? तो ये सुप नहीं है या ये नहीं है क्या नहीं पहले बताओ ए आदि नहीं है आदि में क्या है नकार नकार नौकार पर प्रतिमारे नहीं आएगा खाली नहीं हुआ इसलिए अंदर, अंदर अंदाज में नहीं बोलो सोच कर बोलो सुप नहीं है क्यों शुभ नहीं नहीं वो तो हो गया सुप नहीं क्यों ये बोलाओ वो अदंत नहीं है अदंत नहीं है अदंत नहीं है राम अग्र नाम है सुपीछे से दीर्घ करें तो अदंत मिलेगा क्या रामा नाम होने का सुपीछे लगाने का नामीच सूत्र नहीं होता तो राम अग्र नाम नौ आगम हो गया नौ आगम होने से सुप नहीं होगा यदा गद्गुणी तद भूतास्त तद्ग्रहणे न गृह्य किसके आधे बोलो किसके आधे यदा गस तद्गुणीभूतास् तदग्रहणे न गृह्य किसके आधे बोलो नहीं कोई नहीं यार पीछे बोलो ब्रह्म बोलो जोर से बोलो नहीं और आज नहीं है क्या यदा ग तदगुणीभूता तद गृह्य लिख लो याद कर लो यदा गमाश यदा गदगुणीभूता गदगुणीभूतास तदग्रहणे बोलो जो से गृह्य लिखा है पीछे कोई लिखा है बोलो किसने लिखा पीछे बोलो लिखो पढ़ो तद ग्रहण लिखा है बोलो बोर से बोलो पीछे ब्रह्म ये गमो गम क्या न गा दीर्घ बोलो ब्रह्म से फिर बोलो ये बोलो गमा दीर्घ यदा जिसके आगम होते उसका गुणीभूत उसका गौण हो जाता है गुण हो गया तद ग्रहण उसका ग्रहण करेंगे तो आगम भी उसके अंदर ग्रहण हो जाएगा तद ग्रहण न आम का अगम हुआ नूट यद आगम कसे आगम है आम का आगम हुआ तद आम का ही गुण हो गया तद है न आम कहेंगे तो नकार साथ तो ही रहेगा नकार के साथ मिलकर कर हो गया आम वो सुपे सुपन से अतोदीर्घ ही प्राप्त है हरि शब्द में अतु दीर्घ ही लगेगा हरिशब्द में दीर्घ करने के लिए क्या शब्द लगेगा नामी चाहिए है नहीं है अतो अतुदीर्घ सूत्र नंबर देखो अतो अतुदीर्घ ना नहीं सुपिच कितने सात तीन हाँ हाँ वो कुछ नहीं वो नामी आरंभ हुआ हरियादी शब्द में लगाने के लिए तो ये हमें लग जाएगा विशिष्ट आरंभ हुआ नहीं तो हमें प्राप्त ये यहां सुपवन से क्या सूत्र सुपिच अत तो दीर्घ है सुपिच सुपिच प्राप्त है तो नामी से हरियादी शब्द में दीर्घ करने के लिए नामी से चाहिए नामी से क्या करता है अजंतंग को और सुपिच अदंत को इसलिए अजंतंग के लिए इकार उकार आदि के लिए ये सूत्र आरंभ तो रामा में भी लगता है विशेष आरंभन से रामायाम बने गया गी आएगा सप्तमी कौचन के आएगा गी का गकार संज्ञा के सूत्र से ईद संज्ञान से लोप होगा किस सूत्र से तत्व लोप आपको भी ऐसा नहीं आता बैठना सिद्धा बैठो अब क्या सीधा बैठो ऐसा क्यों है बता हाँ ऐसा इसको नहीं लगाना इसको नीचे रहना, इसको रहना। इस ये रहेगा क्या पुस्तक के ऐसे हाँ हाँ ये है ना इसको नहीं लगाना नीचे अभ्यास हो जाएगा <laughs> बोलो यथागवा बोलो यदा गमा। हाँ अभी हो गया राम क्या अगर ई अगर ई रहेगा अके अगर ई रहेगा तो क्या सोच लग गया आदगुण आदगुण क्या करता है महेंद्र बोलो नहीं मालूम है हैं अजंतंग को आदगुण क्या बोलो आ बोलो ये बोला आप क्या करता है मालूम है नहीं मालूम नहीं अब मालूम है बोला है अवनाध अच्छी परे हाँ अवन के बाद अज पर हो तो पूरा दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश होता है राम के आवन है आगे अच ई है दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश होगा गुण कौन है अ हाँ अधे गुण अ ए तो यहाँ क्या गुण होगा ए राम बन गया उसमें राम ही हो बन जाएगा उसी चल गया हाँ आगे सप्तमी बहुवचन में बहुचन सप्तमी राम अग्र सुप का पकार चंग हैं हाँ? उसका निषेध कौन करेगा इत लोप हो जाएगा हाँ क्या रहेगा राम अग्र सु राम क्या के अगर सुरहन से सुपीचे प्राप्त है नहीं ये याद ही नहीं तो बहुवचन झल लग जाएगा ऐ बहुवचन झलित तो हो जाए सुपी कृते रामे हो गया रामे सु आगे सुत लगेगा आदेश प्रत्यो कितने पद है इसमें हाँ एक पद है आदेश प्रत्यय से आदेश प्रत्यय तय आदेश प्रत्यय ऐन क्या पर पदात आदेश बोलो प्रत्यवस्थय मूर्ध न्यायादेश निमित्त है ईण इनको कुभ्याम इन प्रत्याहार में कितने बनाएंगे ई के बाद अ ईण ऊण कार्य के साथ इन प्रत्याहार बनेगा या नहीं? नहीं नहीं बनता है अन प्रत्याहार प्रथम अणकार के साथ है दूसरा अंकार के साथ दूसरे के साथ नहीं बनता है कहीं नहीं बनता है अणुद सूत्र में दूसरे के साथ बाकी प्रथम है और इणी प्रत्याहार दूसरे के साथ है पहला के साथ है पहला के साथ नहीं बनता है पहले के साथ, पहले के साथ बना, बना नहीं बनता है पहले में बनेगा तो ई आएगा है ना पहले आएगा तो क्या होगा ई आएगा लागू ही है और वो ज्ञापक भी है ज्ञापक होता है इना सूत्र आता है इनाशाह करने वाले सूत्र क्या है अच्छी सुधातु हुआम यो अरियो दिया है ना ये ई और ऊ के लिए युवो दिया व तो क्या करना चाहे इन कहना चाहिए अच्छे सुधातु हुआम व्योरी ई और ऊ को यंग कहानी के लिए युवो कहा इ क्या कहना चाहिए इन्हो इन्हो कहे तो यु दो न आ जाता है इन्हें कर युवो कहानी से कार्य के साथ इन प्रत्यार नहीं बनता है इ वो तो यहाँ हो गया इण्य और कु।, कु का क्या अर्थ है कवर्ग कु अर्थ कवर्ग क्यों महेंद्र बताओ कु का अर्थ कवर्ग कु कुकन से कवर्ग क्यों राम बोलो हाँ अनुदित सबर्णस्य चाप्रत्यय से उदित है कुचुट तुपे दूती थे इसलिए कबर्ग ये मालूम होना चाहिए अ कुह या नाम कंठ कहाँ था कि सूत्र में ह कुकार थे क्या है खबर का परस्य अपदांत से अपदांत से मूर्धन के सूत्र है अपदांत सकार के करेगा अपदांत में हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा अपदांतस्य किसको करेगा आदेश प्रत्यय दिया आदेश के सकार हो अथवा प्रत्यय के अवय सकार हो देखो दोनों में भेद है आदेश स्वयं सकार हो तो ये सूत्र लगेगा अ सकार प्रत्यय होना चाहिए नहीं प्रत्येक का अवय होना चाहिए आदेश हो अथवा प्रत्यय का अवयव हो आदेश का अवयव होगा तो लगेगा आदेश का अवयव होगा तो लगेगा का अवयव होना चाहिए और आदेश हो तो यशस्तस्य तस् आदेश क्या आदेश होगा मूर्धन्य मूर्धन्य सौ कहाँ गया मूर्धन्य कहा गया मूर्धन्य कौन है मूर्धन्य कितने आपको मालूम है मूर्धन्य कितने है बोलो है ये स मंत्र बोले कि नहीं कहते कितने मूर्धन्य है केवल स नहीं रि टू रासाणा मुर्धा कहेंगे तो री कितने भेद है री का टू कितने है र और स ये सब मूर्धन्य है मूर्धन्य है मूर्धन मूर्धन मूर्धन्य बाबा मूर्धन्य शर्भ यह तो हो जाएगा मृधा में होने वाले मुर्दा स्थान में उच्चारण होने वाले मूर्धन्य ये सब प्राप्त हो गए स्थानीय क्या है स यहाँ इन कौन है राम में ए इन इन हो अथवा कवर्ग दोनों नहीं इन होता रामे में ए ए हो गया इन इनसे से पर यहाँ सु है सुप्रत्यय है क्या प्रत्यय है प्रत्यय है सु प्रत्येक अवयव सकारे है सकार प्रत्यय है नहीं रामेश में जो सकार व प्रत्यय है या नहीं सकार प्रत्यय नहीं प्रत्येक अवय है रामेश में प्रत्यय क्या है सु प्रत्येक अवयव हो गया सकार उसको मूर्धन आदेश होगा स्थानीय कितने है? एक आदेश बहुत प्राप्त हो गया सो लग गया स्थानेंतरतम सदृशतम आदेश होगा सदृशतम कैसे होगा अभी स का स्थान क्या है दंत अर मूर्धन स का स्थान दंत है धुन का बराबर हो जाएगा स्थान नहीं होगा आभ्यंतर प्रयत्न कैसे होगा स का प्रयत्न क्या है पृष्ठ है का लघु पढ़ ली विव्रत हिव्रत ई सद विवृतम उष्मणाम स ल उष्मान विव्रत कहाँ आता है ई सद विव्रतम उष्म कौन है स स श श उस्मान इसलिए यहाँ ईषद विवृत से सस्तादृश ईषद विवृत दंत से मुर्दन से दोनों ने से ईसद विवृत से सस्तादृश प्रयत्न को लेकर के स के हो गया क्या रूप है नाम एवं कृष्णाद्यदंता कृष्णादी अदंता कृष्ण शब्द का रूप राम शब्द का रूप एक प्रकार चलेगा चतुर बोलो कृष्ण सोत बोलो जोर से प्रिश्ना, प्रिश्ना, प्रिश्ना। हाँ ठीक हो गया अरे हाँ बोलो नहीं जोर से बोलो कृष्णम ये तो हो गया आगे बोलो कृष्ण फिर विसर्ग आ जाएगा हाँ परमानंद बोलो कृष्णम कृष्णम राधा कृष्णन कृष्णन नहीं है हाँ रेखो फिर नहीं बोलना एक बार होने का दो बोलते ही रह बोलो कृष्णम से बोलो कृष्णा, नहीं बोलो, कृष्णान आगे तृतीय बोलो तृतीय माली में पहले राम शब्द के याद याद हुई क्या राम शब्द दोनों नहीं दोनों राम शब्द याद है अभी हाँ नहीं बोलो आप पहले राम शब्द याद करना राम शब्द का रूप कहा लगू लगा किसके पास राम शब्द का पहले रूप याद करना राम हो जाए बोलो कृष्ण न बोलो कि जिसका आता है कृष्ण न आगे किस आगे कृष्णादे अदंता आगे के शब्द सर्व क्या चौथे सर्व ये सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती क्या संज्ञा ने सर्वादीन सर्वना ने ये जितने हैं सर्व आदि ये सामते सर्वा सर्वादीन बहुवचन कर दिया सर्वादिका बहुवचन सर्वादीन सर्वादी जितने है पद शब्द सर्वनामानी सर्वनाम शब्द नपुंसक से सर्वाधि को नपुंसक कर दिया सर्वनामा सर्वाधि में के गण कुछ शब्दों के एक साथ पढ़ दिया जितने ये शब्द इसमें आए सब के आदि में क्या सर्व है? क्या शब्द है सर्व आदिन से पूरे गण में आने वाले जितने शब्द इनको क्या कहेंगे सर्वाधिनी बहुचन सर्वाधिनी ये सब सर्वाधि में आने वाले जितने शब्द उनका नाम क्या होगा र्वनाम सर्वादीन सर्वनासदी सर्वनाम संज्ञाए सर्विश्वाभ उभतर डतम पूर्व परावर ऐने सीम पूर्वपराबरदक्षिणोत्तरापरा दिन समज्ञाति समातिधनाख्यागोप यद इदम् अदस एक दिव यस्मद अस्मदवतु किम ये सब सर्वादिगण में पठित शर्द शब्द है इनकी संज्ञा क्या नाम हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा इसमें पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अदर है इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है सब अर्थ में नहीं व्यवस्थाया और असंज्ञायाम व्यवस्था और संज्ञा बताएंगे व्यवस्था को शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा है अज्ञाति सर्व शब्द का अर्थ कितना है चार ही पहला अर्थ है आत्मा दूसरा है आत्मीय तृतीय है ज्ञाति धन आत्मा आत्मीय दो अर्थ में सर्वनाम संज्ञा है ज्ञाति में ज्ञानी में स्वशब्द का प्रयोग करेंगे सर्वना संज्ञा नहीं होगी धन में करेंगे तो आत्मार्थ में करेंगे तो सर्वनाथ संज्ञा होगी और धन अर्थ में अज्ञाति धनाख्या से ज्ञाति धन को छोड़ करके स्वशब्द की सर्वना संज्ञा होगी अंतर शब्द की सर्वना संज्ञा बहिर्योग और उपसंव्या अर्थ में बाह्य अर्थ में उप संज्ञा और उपसंव्ञान उपसमवयान क्या है उपसंज्ञान है वस्त्र है परिधान है, है अर्थ का और ये सब सर्वनाम संज्ञा है सर्वनाम संज्ञा करने पर इसमें चार ही सूत्र ही है आगे ये चार ही सूत्र मालूम हो गया तो राम शब्द और सर्व शब्द का रूप में कोई भेद नहीं इतने सूत्रों की ध्यान रखना पड़ेगा सर्वनाम संज्ञा करने से ये सूत्र लगेगा ये लगने से जहाँ जहाँ राम और सर्व में शब्द भेद वहीं केवल बताएंगे बाकी सब को समझ लेना पहले जस आएगा बाकी सब राम जी से बनेगा राम अगर जस सतो लगे जस शि अदंता सर्वनामनो, अदंता सर्वनामनो जसा जस शि सियात सु और जस जस खुशी हो जाएगा जस जकार चुट्टी सही संज्ञा होती है तो उसको खुशी हो जाएगा शी जो आदेश होता है सी का सकार की संघा कि सूत्र से लसक को तथ्य क्या करता है मालूम है बता सकते हो लस को तद कौन बताएगा बलो ब्रह्मचारी सफेद वाले कोई बोल लकार सकार और कर्ग इस सब जहाँ मिलेगा हाँ प्रत्येक आदि में हो ल कर्ग यहाँ तो सी प्रत्येक आदि में प्रत्यह क्या प्रत्यय प्रत्येक सेवा हुआ हाँ आदेश होने के बाद होगा अभी आदेश नहीं हुआ है आदेश होगा तो स्थानीवत होगा इसे अभी सकार प्रत्यय नहीं होने से लसको तद्धित सूत्र से उसकी संज्ञा नहीं होगी इस संज्ञा नहीं होने से स एक वन एक वन दो वन है तभी लगता आने अनेकाल सर्वादेश हुआ अभी इसको स इत होने से सूत्र आया था अन्यकाल शीत सर्वस्य शीत हो तो सर्वादेश होगा या अंतादेश होगा शीत हो तो सर्वादेश होता है अन्यकाल हो तो तो शी में शकारिक की जब ईद संज्ञा होती इसको शीत मान करके सर्वादेश करते किंतु शकारिक की ईद संज्ञा अभी नहीं हुई इसे शीत मान करके सर्वादेश नहीं होगा क्या मान करके अन्यकाल सर्वादेश अन्यकाल है सर्वादेश हो जाएगा जस के स्थान पर सी रहेगा अभी जस है प्रत्यय सी में स्थानीय आदेश हो नाल विधो सूत्र से आ प्रत्यय तो धर्म फिर प्रत्यय होने के कारण सकार की संज्ञा होगी किसूत्र से तत्व लोप लोप हो जाएगा क्या रहेगा ई रा सर्व अग्र ई सर्व अग्र ई आदिगुण लगेगा क्या होगा सर्व बन जाएगा सर्वनाम स्मय ये भी अदंत का अदंत अतः सर्वनाम न गे स्मयी से आता यह के सूत्र है इसके बाद आ गया गैर यह सूत्र किसके मालूम में हाँ देखो उसके बाद आता है सर्वनाम स्मयी अदंत सर्वनाम से पर गेय को क्या होगा स्मयी क्या होगा स्मय के सकार की संज्ञा के सूत्र से नहीं होगी मकार की संज्ञा प्राप्त है या नहीं हैं पता नहीं हाँ सर्व अगर स्मय सुपीचा लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा हाँ ये आदि नहीं सर्वस्मयी बन गया कहाँ के रूप बन गया अरे नहीं आगे पंचमी में षष्ठी में एक पंचमी सप्तमी में घसींगोस्मात्म अतः सर्वनाम एतोरत स्थ अदंत सर्वनाम से पर ए हो का क्या अर्थ है घसी और इंगी के स्थान पर एतो एतो मतलब स्मात और स्मिन होगा गसी के स्थान पर क्या होगा स्मात के स्थान पर स्मिन सर्व क्या के पंचमी में क्या भी होती है घसी घसी के स्थान पर क्या हो जाएगा स्मात सर्व स्मात हो जाएगा क्या देश होगा यह भी तकार की संज्ञा नहीं होगी विभत्ति नहीं है विभूति बाद में होगा तो भी इ कार्य जैसे आया था तारंगसी गोस्वामीनाथ इस प्रकार कर इस संज्ञा ने प्र, उसका प्रयोजन नहीं है और सर्वस्मा हो गया आगे सप्तमी तो कोचन क्या बनेगा सर्व अगरे स्मिन सपीचा लगेगा हैं क्यों नहीं लगेगा बहवचन झले तो लगे नहीं क्यों नहीं हाँ सर्वस्मिन बन जाएगा आगे केवल आम का रह जाएगा ओम um...